पातंजल योग प्रदीप साधनपाद संगति हान का उपाय निर्मल विवेक ख्याति की प्रज्ञाओं का स्वरूप दिखाकर अब उसकी प्राप्ति के साधन योग अंगों को बदलाते हैं योगांगानुष्ठाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्या है योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है व्याख्या योग के आठ अंगों के अनुष्ठान से क्लेश रूपी अशुद्धि दूर होती है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है इन अंगों का अनुष्ठान जितना जितना बढ़ता जाता है उतनी ही क्लेश की निवृत्ति और ज्ञान के प्रकाश की अधिकता होती जाती है यहाँ तक कि यह ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि विवेक पर्यंत पहुँच जाती है जिसका सूत्र 27 में वर्णन किया है योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है और विवेक की प्राप्ति का कारण है टिप्पणी सूत्र 28 कारण नौ प्रकार के हैं उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्याप्तः वियो, वियोगान्यधत कारण नवधा स्मृतम कारण नौ प्रकार का माना गया है उत्पत्ति कारण स्थिति कारण अभिव्यक्तिकारण विकार कारण प्रत्यय कारण प्राप्तिकारण वियोग कारण अन्य कारण धृतिक कारण पहला उत्पत्तिकारण जैसे बीज वृक्ष का या मन विज्ञान का या अविद्या संयोग की उत्पत्ति का कारण है दूसरा स्थिति कारण जैसे आहार शरीर की स्थिति या पुरुषार्थ मन की स्थिति का क्योंकि मन तब तक बना रहता है जब तक भोग और अपवर्ग को सिद्ध नहीं कर देता तीसरा अभिव्यक्ति कारण जैसे प्रकाश रूप की अभिव्यक्ति प्रगटता का कारण है या रूप ज्ञान पौरुषेय बोध की अभिव्यक्ति का कारण है चौथा विकार कारण जैसे अग्नि से पक चावल बदल गल जाते हैं सो अग्नि उनका विकार कारण है या मन का दूसरे विषय में लग जाना मन के विकार का कारण है पांचवा प्रत्यय कारण जैसे धुएं का देखना अग्नि के ज्ञान का कारण है छठवां प्राप्ति कारण जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है या योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण है सातवां वियोग कारण जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी के टुकड़ों के वियोग का कारण है या स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि संयोग के वियोग का कारण है या योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्ध के वियोग का कारण है आठवां अन्यत्व कारण जैसे सुनार सोने के कुंडल को दूसरी वस्तु अर्थात कड़ा बना देने का कारण है या जैसे रूपवती स्त्री का देखना एक ही है पर वह देखना पति के सुख सपत्नियों के दुख बेगाने पुरुषों के मोह और तत्वज्ञान की उदासीनता का कारण होता है नौवां धृतिक कारण जैसे शरीर इंद्रियों प्राणों के धारने धारने का कारण है और इंद्रिय प्राण शरीर के धारने के कारण हैं या मनुष्य पशु पक्षी औषधि वनस्पति एक दूसरे के धारने के कारण है